हमारे। ने तो सब कुछ जान रहा है, उसको कौन किसके द्वारा जाने? जानने वाला और उसके जानने के लिए कुछ औजार होते हैं करण होते हैं आप सबसे देख रहे हैं ये स्त्री हैं ये लाल कपड़े नहीं ये हम कैसे देख देख हैं हैं आप सचोज कपड़े नहीं है आप मैं देख रहा अब जो देखने वाला है उसको जानना है तो वो जैसे स्त्री पुरुष बाहर बैठे हुए है वैसे तो वो जानने वाला बाहर बैठा हुआ नहीं होगा पता नहीं जिसे ऐसे कहते हैं जो चीज को हमारे कलेजे के भीतर से निकाल के बाहर रोक लेती है जिसे उसे सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष बाहर दिखाई देता है और हमें आख करके देखा और हमारा दिल निकल के उसी के साथ मानो कट गया तो दुनिया की जो बाहरी चीजें हमारे दिल से दिल में से खुश को बाहर अपने साथ बांध लेते हैं उनसे जिसका रहते हैं अपने दिल रहते हैं बाहर रहते हैं समझे जंगल है वो जंगल में रहता है कि कहीं से किसी गंभीर में बंधा हुआ है आपका हृदय है आपका दिल है जो आपके भीतर है कि बाहर जाके कहीं ऐसा अटका हुआ है कि बस भटक गया झटक गया तो एक विश्व तो उसको कहते हैं तो आत्मा जो है वो तो अपना त्वरित है और बाहर वाली जो चीजें हैं वो आत्मा को तो हृदय के साथ खींच कर अपने साथ बांध लेते हैं अब आप अपने बारे में कह सोच सकते हैं तो जिनसे अजली जो संसार के विषय हैं वो जिन इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ते हैं इनको कहते हैं करा अब देखने वाले को देखना है तो किस रूप में देखे लाल की काला औत की तो विषय कहे नहीं अच्छा किस तो इंद्रियों के द्वारा देखे आख को कि कान को की नाच को की, की जीव को तो इंद्रियों से भी नहीं देखेगा अब जब ये विषय और इंद्रियों को छोड़ करके अपने स्वरूप का ध्यान करेगा तो क्या स्वयं अपने आप को देखेगा तो जितना अपने आप को देखेगा वही देखा हुआ हो जाएगा वही साक्षी भाग से हो जाएगा तो साक्षी कौन है इसको वेदांत बताता है वो देखा नहीं जाता ये देखा नहीं जाता इसको वेदांत बताता है कि तुम किसको देखना चाहते हो वो तो तुम खुद हो तो जिसके खुद है ना? न होने की भ्रांति है कि नहीं खुद बेकालीन वेदांत समझा करके भ्रांति को मिटा देता है अब और जगह प्रमाण का काम होता है अज्ञात का ज्ञापन करना माने जो चीज मालूम नहीं है उसको मालूम कराना और वेदांत में प्रमाण का केवल इतने काम होता है भूल को मिटाना जिस क्रमा से अजथार्थ अनुभव लिख गया इस यथार्थ अनुभव से रहित जो ज्ञान मात्र आत्मा है इस स्वरूप को लिखाने में वेदांत का तात्पर्य है तो मैं आप उसके विषय के रूप में देख सकते न करण के रूप में देख सकते न अपने आप को देख सकते क्योंकि आप स्वयं ज्ञान हैं। है और ऐसा लगता है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते तो ऐसा जो लगना है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते इस नहीं पहचानते को मिटाने के लिए वेदांत विद्या की जरूरत पड़ती है और ये ऐसी चीज है नाराज कि ये फिर समग्र अनर्थ को दूर कर देती है आपके जीवन में जो अज्ञान दिला हुआ है वो मिटा तो जो अनर्थ मिटा जुड़ा हुआ है वो मिटा और फिर जो दुख जुड़ा हुआ है वो तो मिटा तो ना आप में जन्म मरण है ना ज्ञान भ्रांति है और ना अब दुख है।, तो गमन है और आप मस्त जहाँ से कहा ये विश्वास की बस्ती नहीं है ये तुरंत अपने आप को ज्ञान लेने की विद्या है ये विज्ञान है ये विज्ञान है पर मशीनी विज्ञान नहीं है विज्ञान है परंतु प्रयोगशाला का विज्ञान नहीं है ये विज्ञान है परंतु रसायन विज्ञान नहीं है ये विज्ञान है अपने स्वरूप का विज्ञान और इसके ज्ञान में किसी प्रकार की रागत नहीं है क्योंकि तो अपना है अगर बैकंठ में जाना है तो जय विजय आपके रोक देंगे आप जाने के अधिकारी नहीं क्यों तो दूसरे का घर है वहाँ आप जा रहे हैं स्वर्ग में जाना चाहेंगे तो वहाँ भी रुकावट आ सकते है बाग के महल में जाएंगे तो वहां भी रुकावट आ सकती है पर आप अपने महल में अपने महल में से बैठे हो और भान के नशे में सोच रहे हो कि हम दूसरे के घर में है तो वहां पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है आप अधिकार अधिकार का प्रश्न नहीं है बस तो भान का नशा उतर जाना चाहो आप अपने स्वरूप में बैठे हुए ये सोच रहे हैं एक बात आपको तो सुनाते हैं हमको बचपन में किसी महात्मा ने बताया आया थे। तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ठीक आया कुछ कुछ है मार की आज समय तुमको बंद देते रहूंगा कृपा ऐसी घंटे आठ घंटे दो घंटे दीजिएगा थोड़ा पानी पी लिया थोड़ा खा लिया थोड़ी अक्कल आई तो समझ में आया कि वह क्रोध हमारा बिल्कुल गलत था इस समय क्रोध धन करना चाहिए था जो किसी गलत कहानी पर ना धर्म पर दहन कर वह आलम्बित था तो इस था। जो समय पर, तो तो इस जो प्रयोग उचित करने लगा न्याय करने लगा कभी समय ये बात थी की जब दृष्टि हमारी क्रोधाकार हो तो हमारा मैं उसके साथ मिल गया और मैं तो हमेशा उचित होता है मैं तो हमेशा न्याय होता है, है? जहाँ मैं मिल गया वही आ... जिस दोस्त के साथ मैं मिल गया वो दोस्त सबसे बढ़िया जिस काम के साथ मैं मिल गया वो काम ही सबसे बढ़िया जिस क्रोध के साथ मैं मिल गया वो क्रोध सबसे बढ़िया जिस लोभ के साथ में मिल गया वो लोग सबसे बढ़िया तो असल में बध्यापन न क्रोध में है न लोभ में है न मोर में है बोला न दोस्त में है न जिस्म में है न देवता में है न ना बैकुंठ में है हम अपने मैं जिसके साथ मिला देते हैं वही हमको बढ़िया लगने लगता है और यदि कदाचित विवेक का उदय हो जाए और उससे हम अपने मय से अलग कर ले तो उसका मरना हमारा मरना नहीं उसका जिंदा रहना हमारा जिंदा रहना नहीं इसकी अच्छाई हमारी अच्छाई नहीं और इसकी बुराई हमारी बुराई नहीं ये बात देह के बारे में भी लागू होगा ना हमने देह के साथ अपने को मिला दिया के को सब हो गए हमने मन के साथ अपने के मिला दिया तो की अपनी हो गयी हमने समाधि के साथ अपने को मिला दिया तो समाधि सबसे बढ़िया हो गयी हमने इसने कोई सकल सूरत बना के उसके साथ अपने को मिला दिया तो वही सबसे बढ़िया हो गयी नारायण अपने को सबसे करके संस्कृत भाषा में विदिप्त शब्द का अर्थ वो होता है अलगाया हुआ विविप्त माने अलगाया हुआ अलग किया हुआ और विविप्त माने पवित्र जो शब्द के अलग किया हुआ है वही पवित्र है और जो किसी के साथ मिला हुआ है वो गंदा है जैसे आपको चाहिए कोई खाली पानी चाहिए और उसमें किसी ने मिला दिया चीन या गोद मिला दिया या दही मिला दिया तो पानी खालिश नहीं रहा ना तो हमको चाहिए शुद्ध गल शुद्ध जन चाहिए माने इसमें कुछ मिलाया हुआ न हो कि तो जब हम अपने आप को किसी वस्तु के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी शरीर के साथ किसी वृत्ति के साथ किसी स्थिति के साथ किसी इस संस्थ्य के साथ जब आप को जोर देते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं और जब हम अपने आप को तब से अलग कर लेते हैं और ऐसा अलग कर लेते हैं की अपने अद्वितीयता को जान जाते हैं हमारे सिवाय और कोई तो नहीं है यही एक हमारी शुद्ध व्यवस्था होती है तो यह वेदांश वेदांत बताता है की बस तुम्ही तुम हो तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं है ये व्यवहार में तुम्ही तुम हो स्वप्न तो में तुम्हें तुम हो कु में, तुम में तुम हो समाधि में कहीं तुम हो और कर्ज नरक वैकुंठ में जहाँ हो जहाँ तुम अपने को देख रहे हो वहाँ ही तुम, तुम हो दूसरा कोई नहीं है ही वेदांत तो ये वेदांत की प्रख्या है तो ये बताया कि आप विद्याकार मरे क्यों नहीं आप ये ध्यान आत्मा का ध्यान नहीं होता आत्मा की उपासना नहीं होती आत्मा में स्थिति नहीं होती आत्मा में बैठा नहीं जाता आत्मा के बारे में जो भी है वो भूल मिटाई जाती है ये वृदान्त का ये वेदांत का सिद्धांत तो है और भूल सत्संग में बैठते सदगुरु के पास बैठे अथवा एकांत में भी बैठे से विचार करके दृष्टि के द्वारा भूल मुक्ति है शांति के द्वारा भूल नहीं मुक्ति। शांति भूल के नहीं मिटाती ब्रह्माकार वृत्ति झील को मिटाती है वृत्ति वृत्ति की शांति नहीं वृत्ति की समाधि नहीं वृत्ति झील मिटाती है तो ये बात बताई। अब यही अमृतत्व का साधन है आप अपने को मृत वस्तुओं से अलग करके अमृत जानिए और दरअसल आप जब अपने को मृत्युशील वस्तु से एक करके मरने वाला जानते थे तभी आप अमृत है ये आत्मज्ञान वे ब्राह्मण में ने कहा गया और कहा गया कि आत्मा का विज्ञान होने आरोप सबका विज्ञान हो जाता है मैंने इस कार्य कि आत्मा ही सर्व के रूप में प्रतीत हो रहा है बाध का मानाधिकरण है सर्व जो है वो केवल एक चमक है संसार जो है कर्म जो है एक चमक है एक गमक है एक दृष्टि है एक प्रकृति है एक मालिम पढ़ना है और दरअसल तो अपना स्वरूप ही सच्चा है और इससे बढ़ करके अपना चारा और तेज भी है इसलिए जब आप जन्म मरण से नरक से से स्वर्ग से सारे अमर से खींचना चाहते हैं तो अपने आप का दर्शन कीजिए फिर प्रश्न हुआ कि अपने तो आप का दर्शन कैसे होगा इससे आप उनकी आपने अभी तक कभी दर्शन नहीं किया है इसलिए याद कर करके आप दर्शन नहीं कर सकते तो याद ही कभी कर सकते हैं जब पहले सुनेंगे तो सुनिए विचार कीजिए और वृत्ति को सदाकार करने का प्रयत्न कीजिए सुनिए के सदगिरी से और शास्त्र है और मनन कीजिए जिस ठीक है ये बात कह दी गई और नारायण आत्मवेदन कार दाम जो जिसमें दीख रहा है जो जिससे दीख रहा है जो जिसका उपादान है नाम से अलग ये उपादे नहीं है अपने प्रकाप से अलग ये संसार नहीं है तो सब जगह आत्मा एक है और आत्मा से ही तृप्ति का उदय है आत्मा में ही विदय है ये बात आई तो गोल ने इस बात को तो जरा और विस्तार से इसके लिए आगे मधुब्राम प्रारंभ होता है इसका तो तो तो नाम है मधुबराम का मालपे है मध्य शंकराचार में इसके लिए, लिए, लिए। अतीत माने होता है के लिए बनाता हूँ मालपुए हम लोगों के तरफ तो मालपुरा बोलते हैं तो तो माल बोलते गुजराती है अच्छा हिंदी लोग? कुछ और बोलते हैं अब भला बताओ इन नाम कौन सा है वाला तो ये नाम जो है ये तो व्यवहार के लिए कल्पित होते हैं और मसाला तो बिल्कुल माल मसाला तो एक ही होता है ना माल मसाला तो एक ही होता है एक का शरीर है नो माँ है कगो तो बेटी है कगो तो बहन हो कगो तो जुआ है कवे तो नमद है वो भाभी हो अब बताओ शरीर को ये कभी हो और बने तो नाम रख दिए? आप अभी बताइए कि आप कौन है आप बेटी हैं की नहीं का बेटी कौन है बहन है बहन भी नहीं सब जुआ है सब माँ भी है सब भाभी भी अरे आप तो ये कहाँ से बन गए है ना यही है ना तो बच्ची आत्मा एक है और बाकी सब ये ऐसे ही तरह है सास बहु की तरह है, की तरह है हैं। ये सब ऐसे नाम ही रखे हुए हैं एक के अनेक जो खास खास संबंध के कारण तो अब इसको समझाने का एक दूसरा तरीका निकालते हैं दुनिया में ऐसा देखने में आता है कि परस्पर एक बच्चू का दूसरी बच्चों के साथ उपकारक है अब देखो एक कार्य कारक जरा पहुँच सकता है और वैसे तो हम जानते हैं कि सुनते तो बहुत लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं महाराज की निकलने के बाद लोग सोचते हैं कि आज किस विषय पर प्रवचन हुआ जो गुरु की आत्मा पर हुआ वैसे रोगी होता है आत्मा पर तो है है वही बात है आत्मा न तो ये सबके की कोई तो आमदनी थोड़ी है की रेट बदलती जाती है घाटा <सी> हुआ, और आज हुआ, तो, तो तो, तो मराज बच्ची को बिल्कुल एक है ना अद्वितीय है आपको कहानी नई नई सुना तो एक तो बार दो बार सुनाने के तो बाद अस् करते आप कहेंगे कि अरे ये तो वही पुरानी कहानी हो लेकिन जब तक ये बात समझ में न आए तब तक आप उसको सुनिए जैसे आपका है ये शरीर इस शरीर में माटी है तो बाहर की माटी आप इस शरीर में न डालें, तो ये जिंदा रहेगा क्या अरे ये चावल दाल है ना ये सब ये रोटी और सब्जी और ये नमक मिर्च मसाला ये सब माटी ये है जो आप शरीर में डालते हैं और इस शरीर में जो माटी है इसको तो आप बाहर निकाले तो, तो भी जिंदा नहीं रहेगा हमारे एक महात्मा ने दिन सुनाया एक राजा को ही राजस्थान में से यात्रा कर रहा था रेगिस्तान में से प्यास के बिना पानी नहीं मिला तो प्यास के बिना खटपटाते गिर पड़ा पानी पानी पानी उसने तो मन में संकल्प किया कि तो जब इस समय पानी हमको मिल जाए तो चिलानने वाले को हम आधार राज दे देंगे तुम एक साधु आओ और उसने समय मल्प डाल दिया उन्हें गुला हो गया, गया तुम्हारा आधार तो आधार ने पीछा के मांग लीजिए पानी देने तुम्हारे तुम्हारा मुँह डाला है इसकी पिसाब ना हो तब क्या करेंगे तो इससे निकालने में लिए क्या करेंगे बोले आधा आग है डॉक्टर के दे देंगे दे दे। तो बोले दस तक तुम्हारा जो राग है उसकी कीमत है कितनी है आधा कमंडल पानी जीतनी है तो हम अपना कमंडल भरे रखेंगे तुम्हारा हम, उनको तुम्हारे राज से कोई मतलब नहीं है सब देखो ये हमारे शरीर में गर्मी है टेम्परेचर होता है, ना डॉक्टर लोग बताते हैं यदि जो। जो बाहर टेम्परेचर ना हो तो आपका टेम्परेचर टूटेगा तो नहीं टूटेगा ये जो लोग पिदेरी पिदेरी भरते रहते हैं बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं उनका जब तक निकलेगा नहीं है तब तक ये जिंदा नहीं रहेगा बोला मेरे बैंक बैलेंस जिंदा रहेगा तो ये स्थिति है अब मान लो आप बोले बोले और सुने मत, तो आपका बोलना खत्म हो जाएगा तो ये स्थिति है तो ये संसार में प्रत्येक बच्चे समस्ती में ऐसी मानवील में से, कुछ न कुछ रहती है और अपने में से कुछ न कुछ छोड़ती रहती है बात तो है तो इसका मतलब ये होता है कि असल में सब एक ही चीज में बना हुआ है एक है मिट्टी नाम का तत्व। जो बाहर खाली में रहता है तब इसका नाम होता है रोटी और देह जब जाता है तब इसका नाम होता है मैं और मैं से तो बाहर जब शरीर में से तो बाहर निकला तो इसका नाम होता है गुखा है एक मिट्टी नाम की ऐसी थी चीज है जो रेटी में शरीर में दिखा में बिल्कुल एक तरीके है एक बच्चे एक तक इसका नाम है अलग रेटी रेटी नाम हुआ अलग है ना? और मैं नाम हुआ अलग ईदम नाम हुआ अलग अहम नाम हुआ अलग लेकिन एक सही चीज़ है जो कभी यम रूप में रहती है कभी मई के रूप में खाली में है तो रोती है और देश के भीतर के भीतर में गई तो उसका नाम गया तो ये दुनिया जो है व्यक्ति और समस्ती के संबंध की दुनिया चलती नहीं है इसलिए असल में इसका मूल सत्र एक है तो मूल सत्र एक है ये बात पत्ता करके संभान है इस मधु ब्राह्मण है यम पृथ्वी सर्वे काम भूताना मधु अत्य सर्वानुभूतानु मधु ये पृथ्वी जो है वो सब प्राणियों के लिए मधु है और पृथ्वी के लिए ये सारे भूत नभी हैं पृथ्वी के भरपूर वे बनाते हैं और पृथ्वी उनको भरपूर बनाती हो दो चीज हो गई एक संपूर्ण प्राणियों का शरीर एक और पृथ्वी है अब देखो एक पृथ्वी में जो पेड़ है जिसके कारण अन्य में पोषण सक्ति आती है जो अमृत है हमको लिखने लगता है हमारे शरीर पे धारण करता है इस पृथ्वी में जो चीज है वही इस शरीर में भी है तेजमय अमृतमय तुरु का अब बोलो भाई जो धरती से शरीर और जो धरती में तेज अमृत और पुरुष जो शरीर में तेज अमृत और पुरुष तो बोले कि देखो शरीर और धरती का भेद छोड़ दो जो इसमें तेज है जो इसमें अमृत है जो इसमें पुरुष है एकदम अमृत एवं ब्रह्म एदमी चारदान उसी का नाम है ना? नमृत छोड़ करके देखो जो धरती है और मनुष्य शरीर में धरती बड़ी है और शरीर छोटा है प्राणियों का शरीर छोटा है इसमें जो तेज तेज है जो अमृत अमृत है जो चेतन चेतन है वो एक है और उसका नाम ब्रह्म है इस तरह महाराज मेरे ईमान आता है सर्वेशान आताम आताम परदान भूतान मधु ये जल जो है ये मधु है और ये शरीर जो है तो ये भी मधु है और बेलों में जो तेज है बड़े में है, है है, और छोटे में मनुष्य के वीर्घ में जो तेज है अमृत है पुरुष है और समग्र विश्व के शरीर में जल में जो तेज है अमृत है मधु है है वो क्या है तो उसी का नाम आत्मा है वही अमृत है वही ब्रह्म है और वही सब है ये भी समझ लेना कि जो इस दुनिया तो से कहीं न्यारे कोने में पड़ा हुआ है वही सब है इसी प्रकार बताया ये सारे विश्व में इस स्मता है अग्नि और एक शरीर में जो है उष्णता वो दोनों मधुम है शरीर के लिए बाहर की स्मता मधु है और बाहर की स्मता के लिए शरीर की स्मृता मधु है दोनों में तेज अमृत पुरुष एक है वही बाग्य है और वही अध्यात्म है भीतर वे बाई बन के बैठा हुआ है तेज के बैठा हुआ है अमृत बन के बैठा हुआ है अंतुरुष बनकर बैठा हुआ है इसी का नाम अमृत है इसी का नाम अघ्रम है यही ही सब है इससे दूसरा कोई नहीं है महेश अव बाय सर्वेशन भूतानाम मधे ये जो हवा चलती है ये मधे है इसी में से हम सांस लेकर जन्दा रहता है एक सीटी भी चिड़िया भी हाथी भी पेड़ भी देवता भी आपने सुना होगा पत्या हो तो करते करते तो देवता लेने का दल भी पास कहाँ चले अब वही नदी सीते हैं बाहर जो गाय शक्ति है जो वायु में जो शक्ति है इसे ले लेके सब जिंदा रहते हैं और भीतर जो प्राण चलता है ना हमारा ये भीतर की नहीं है बेले में बाहर वाले बायु में एक पुरुष है एक तेज है एक अमृत है और भीतर वाले प्राण में भी एक तेज है एक अमृत है एक पुरुष है और ये दोनों दोनों एक है उसी का उसी का नाम आत्मा है उसी का नाम अमृत है उसी का नाम राम है इसी प्रकार ये सूर्य है सूर्य संपूर्ण प्राणियों का मधु है और सिर्घ के मध्य ये सब के सब प्राणी हैं और दोनों में तेज अमृत पुरुष एक है और वही हमारी आँख में भी तेज है अमृत है और पुरुष है ये आत्मा है ये अमृत है ये ब्रह्म है जो दलित में जो अद्वल है अनेकत्व तो में जो एकत्व है जो दर्शन में वे चेतनता है इसी का नाम इसी का नाम ब्रह्म है इसी प्रकार जो दिशाएं हैं पूर पश्चिम दक्षिण की कल्पना दिल में ही है और उनके हम जिंदा रह सकते हैं क्या कहाँ चलेंगे कहाँ पिड़ेंगे कहाँ पड़ेंगे कहाँ तो बैठेंगे इनके अवकाश के बिना ये शरीर नहीं रह सकता और शरीर के बिना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बनता ही नहीं है नारायण तो ये शरीर के भीतर भी एक तेज है अमृत है एक पुरुष है और गीताओं के भीतर भी एक तेज है एक अमृत है एक पुरुष है और देश और दिशा का भेद छोड़ करके देखो उस वस्तु को तो वो आत्मी है वो अमृत है वो ब्रह्म है वो सब है उसे प्याय दूसरे को भी दूसरे कोई भी वस्तु उसके प्याय नहीं है इसी तरह ऐसी जो ये विद्युत है विद्युत में भी यही स्थिति है ये जो ले भी, भी स्थिति है ये जो आकाश है तो इसमें भी यही, यही स्थिति है जो बाहर आकाश में तेज है अमृत है मधु है नारायण वही भी है और नारायण हृदय आकाश में भी वही है। उसी हाँ। का नाम आत्मा है उसी का नाम अमृत उसी का नाम मधु उसके बाद बताया अयम धर्म सर्वेशा भूतान मधु हर्म से सर्वानी भूतानी मधु ये, है, है। ये जो पृथ्वी पैदा हुई है ये पंचायती है मधु का मतलब ये होता है की बहुत ही मधु मक्ष जो है वो यहाँ से फिल का ले आई यहाँ से फिल का ले आई यहाँ से फुल कर आई इकट्ठा अच्छा कर दिया इकट्ठा अच्छा कर दिया तो खट्टा में सहदई सौ हो गया और वो ऐसी सी पर बैठ के उसको पीती है तो सहद को बनाया किसने का मच्छियों ने और मच्छियां जिंदा कैसे रहती हैं क्या शहद से क्योंकि वो उसको मजे बोलते हैं तो ये धर्म जो तो है क्या है क्या जीवे ने प्राणियों ने किया धर्म वेद शास्त्र के अनुसार आचरण करते मनमानी करने से धर्म नहीं होता देखे एक आदमी से हम कहें कि घुटने के बल बैठ जा किसी से ही कह दें किसी से कहने का ही तो लग नहीं होता तापल लगेगा किसी से कह दें कि घुटने के बल बैठ जा, तो इसमें ताप लगेगा हो कि तुम दूसरे को हम देने वाले कौन होते हो लेकिन अपना बेटा हो।, हो।, हो है ना अपना शिष्य हो और उससे कहेंगे तुम घुटने के बल बैठ जाओ बिले होना चाहिए बिले हमारे द्वारा संचालित होना चाहिए जैसे कोई जो परेड कर रही हो, तो परेड कराने वाला कहे कि ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, जाओ, ऐसे घूम जाओ, है ना ऐसे बंदी तिले तो सैनिक को तो आज्ञाकारी होना चाहिए अब जब सैनिक ने सीखा कि कानून का उल्लंघन हो गया और सजा का पात्र हो गया इतनी बात है तो जो अपना दिलोय होता है आदेश का पालन करने से धर्म को यही बनाता है धर्म को उत्पन्न करता है और यदि वो कहेगा क्यों ये हमको पसंद नहीं है इसमें हमारी रीति नहीं है यदि वो मनमानी करेगा तब इसमें धर्म से उत्पत्ति नहीं होगी तो ये सब प्राणियों ने धर्माचरण आचरण करके जैसे गाँव में पंचायती धर्मशाला हो वो इसे रहने के लिए ये धरती बनाई है इसलिए ये मधे है और इसी में रह करके तो उस घर पे जो रौना देते हैं तो इसलिए उस घर को रोशन करने वाले ये प्राणी भी मधे है इसी प्रकार ये समस्ती में देते जो कुछ है जीवों का पंचायत प्रारब्ध है किसी को अन्न खाने से मना नहीं किया जा सकता पानी पीने से, से मना नहीं किया जा सकता रेशमी लगाने से मना नहीं किया जा सकता सांस लेने से मना नहीं किया जा सकता ये सबकी पंचायती चीज है तो ये समस्ती प्रारब्ध से जो धर्म से जो तृष्टि बनी है सबको तो जीवन देने वाली वो धर्म है समस्ती धर्म है और हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर के जो धर्म करते हैं वो व्यक्ति धर्म है जो धर्म करते हैं धर्म में कायदा जरूर होना चाहिए नहीं तो धर्म की उत्पत्ति नहीं होती कायदा होने का अर्थ है जहाँ मन हो वहाँ काम में जाए कायदे से जाए जो मन हो तो खास काम में करे कायदे ऐसी करे जो मन में आए से बोल ये पागल पा लगता है तो फिर तो हम किसी से नहीं डरते हैं तो ठीक है आप किसी से नहीं डरते हैं सोते तो है परंतु जीव हाथी आपके काबू ही नहीं है ना आप किसी से नहीं डरते ये तो ठीक है आप बहुत बड़े आदमी है जो चाहे बोल सकते हैं परंतु आप सबको तो कुछ बोल सकते हैं पर अपने जीव को तो कितने नहीं बोल सकते हैं की तो अरे ये जीव ऐसा मत बोल आपकी जीव आपके काबू में नहीं है तो ये धर्म होता है तब जब हमारा हाथ हमारे काबू में पाँव हमारे काबू में जीव हमारे काबिल में जो बोलना चाहे तो बोले ना बोलना चाहे न बोले वो आदेश अनुसार के अनुसार काम करे जो धर्म होता है तो जो समस्ती धर्म में है वही व्यक्ति धर्म में है तेज अमृत और चेतन तो व्यक्ति एक समस्ती दो और दो मिले समस्ती में समस्ती चेतन व्यक्ति में दोन ये चार होने पर भी ये चारों चार नहीं एक है तो जिस तत्व के रूप में ये एक ही उसका नाम आत्मा है उसका नाम अमृत है उसका नाम ब्रह्म है उसका नाम सर्व है आप मुदानी सत्य का निदाना नभे धर्म और सत्य को पहले एक करके बताया था धर्म सत्य मदन धर्म बदत आहो है सत्यम मृदम दान जब फिर सत्य बोलता है तो कहते धर्म की बात कर रहा है और यहाँ बोरे तो अलग अलग करेगा तब तो देखो धर्म से जो है वह केवल आदेश से ही प्राप्त होता है शास्त्रीय आदेश के बिना गुरु जनि के आदेश के बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं भेटी और धर्म की उत्पत्ति के बिना मनुष्य किसी नहीं बचता है हमेशा दुखी रहेगा और सत्य जो है अब आप देख रहे आपके जीवन में कितनी जीत नहीं आपसे जो ट्रेनिंग है आपके मन में कभी कभी ऐसा भी शायद आता हो कि घर फेर के चलेगा ऐसा भी आता होगा कि खुद खुशी करने, कई लोगों के मन में आता होगा ये सिर्फ छोड़ रहे ऐसा मन में आता सड़क जीत सकते ऐसा भी आता होगा है ना? लेकिन ये क्यों आता है ये दोपहर कहाँ से आती है सात आज्ञा सारी नहीं है नीरे की आज्ञा मानते हैं न शास्त्र की आज्ञा मानते हैं अब ये सबसे क्यों है तब सबसे शास्त्र के भी प्राप्त होता है वो कैसे कभी सदाचार से प्राप्त होता है अनुभव से भी प्राप्त होता है हम झूठ बोलते हैं तो हमको बहुत संभालना पड़ता है है न एक झूठ बोलो और दस जूत इसके साथ बोलना पड़ेगा और पहले तो से रखना पड़ेगा कि ये प्रश्न होने पर इसकी सफाई कैसे देंगे ये प्रश्न होने पर इनकम टैक्स चोरी करते हैं ना एक पहले से कैसी योजना बनाते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब देंगे है न तो सत्य जो है वो अनुभव से सदाचार से दूसरों की तकलीफ देख करके हम सत्य बोलना सीख सकते हैं परंतु अपील उत्पादक जो धर्म है उसको हम दूसरों को देख कर नहीं सीख सकते उसमें तो मंत्र कहिए विधि कहिए सब चाहिए। तो एक सत्य जो है जो सारे प्राणियों को धारण करता है समस्ती सत्य है और एक व्यक्ति सत्य है और उसमें जो पेग है अमृत है चेतन है वो वही जो है जो अमृत में पुरुष है यही आत्मा है यही अमृत है और यही ब्रह्म है और कहते तो हैं ये मनुष्य जो शरीर है मेरा एकदम मानुसम सरबे भूतान मधु अस्त नाम सत्य सरबानी भूतानी मधु ये देखो मनुष्य जो है ये घोड़े प्रकार से चलता है तो और घोड़ा दाना पानी इससे प्राप्त करता है महाराज जो खड़ा रहा करते हैं स्वयं बड़े बड़े घोड़े के शौकीन होते हैं वो अपने हाथ से महाराज घोड़े को गाय के दूध लेते हैं और गाय को खिलाते हैं भेड़ बकरे के दाग में काट के खाए जाते हैं और पहले खिला खिला के मोटा करते हैं है ना मुर्गी पालते हैं और उसके अंदर खाते है नाज ना। ये सर्व गीता है इसका अर्थ ये है कि तो प्राणी भी आपस में एक दूसरे के सहारे जिंदा रहते हैं घोड़े पर चढ़ते हैं बस तो, प्राणियों को तो अपने संबंधियों की जगह पर भी काम लेते हैं कभी पर तो दाना देते हैं और उसके गले में चिट्ठी बांधते और भेजते हैं तो ये जो दोनों में जो है सब प्राणियों में जो है सो और मनुष्य शरीर में और जाति में जो है सो वो है? तो एक अमृत है उसमें प्राणी मर जाते हैं मनुष्य मर जाता है सर्वे अमृत मरता नहीं वे पर वे ब्रह्म है और उसके पिरा दूसरी कोई बस्ती नहीं है और तो क्या वर्णन करें आ, अयम आत्मा सर्वेशा भूतान मधी अत्य आत्मन सर्वानु भूतानी मधी सबका मधी है आत्मा और आत्मा का मधी है सब और यह आत्मा में जो तेज अमृत और अद्वितीय ब्रह्म है महाराज बस वही वही सब कुछ जिसके पिराए दूसरी की बच्चे नहीं है तो ये जो आत्मा है ये आखिरी नधी जो है अंतिम नधी जो है वो यही है।, है ये नधी जो है यही आत्मा जो सबका मधु है और जिसका सब मधु है सबका सार सार यही है और इसका चार सब है यही संपूर्ण प्राणियों का अधिपति है और संपूर्ण yes. प्राणियों का राजा है राजा होना दूसरी बात है और अधिपति होना दूसरी बात है है न लोगों को कानून के बल पर सेना के बल पर फौज के बल पर दबाए रखना ये दूसरी बात है और लोगों का दिल जीत करके वास्तव में उनका अधिपति हो जाना ये दूसरी बात है जैसे देखो पत्नी होना दूसरी बात है और दिल की रानी होना दूसरी बात है ऐसे नहीं ये तो आप लोग पहुंच सकते हैं जान सकते हैं थे? अच्छा पति होना दूसरी बात है और दिल का राजा होना दूसरी बात है जो तो आत्मा है ये सिर्फ कानूनी राजा नहीं है वास्तव तो में दिल का राजा है सबका स्वामी है सबका अधिपति है इसी रखना रखने में उसे तो अराहा जैसे रख जैसे पहिया में लगे हुए अरे यदि तेरिया चलती है तो इनकी कहिया होती है उसमें अरे लगे होते हैं तो नही में भी होते हैं जो धरती घूमता है उसमें भी होते हैं और बीच में जो नाभी होती है कई तो इसमें भी होते हैं इसी प्रकार महाराज ये जो आत्मदेव हैं ये कहते हैं और सब चीजें जो है वो अरे की तरह हैं और सारे भूत सारे देवता सारे लोग सारे प्राण सब और ये सब प्राणी इसी आत्मदेव में इसी अमृत में इसी ब्रह्म में समर्पित हैं यही ब्रह्म विद्या है। कहिए ये जो है यही जानने वे यही आत्मा सर्व के रूप में ने इसी से जाना था कि मनुरा भवन पूर्व अहम ब्रह्माष्टमी नीरे दूसरी पूरी वस्तु नहीं है अब इसके बाद इस ब्रह्म विद्या के संबंध में एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं ये जो ब्रह्म विद्या है थर्गण ऋषि ने अश्विनी तुमारों को उपदेश किया था आप दघीसी ऋषि की बात पहले सुन चुके होंगे दघीसी ऋषि से लड़ाई में विष्णु भगवान भी हार गए थे इतना प्रबल था इतना प्रबल गुद्धता था श्री पुरान में जगह-जगह ये बात आई है कि दघीसी के युद्ध में विष्णु भगवान का चक्र बेकार हो गया शंकर जी का दिया हुआ खाद सिंह भगवान के साथ चक्र बपुशा प्रयाणाम रक्षा है कृपया हर जागर के जगताम जब श्री भक्त विष्णु ने उस चक्र का प्रयोग किया तो बिल्कुल बेकार हो गया बभी उसने इतने प्रबल प्रकाशित थे बभी और अश्वनी कुमार तो वो देवताओं के देवताओं के बैद्य हमारा देवताओं के बैठे मनुष्यों के नहीं अमरों के बैठे हैं जब तो तो ये शरीर में कोई रोग हो जाता है तब तो उतनी दवा करते हैं अश्विमी कुमार जब युद्ध भूमि में उनके अंग जाते हैं त्रंप जोड़ देते हैं महाराज ऐसे तो इंद्र ने कह रखा था ये ब्रह्म विद्यापी से कह जाते तो ये दोनों जहां खरेता बचता है दीखरों को अमर बनाने वाले अश्विन कुमार और अपनी तपस्या से भक्ति से दुश्मन के भी प्रकट करने वाले बघीसी जहाँ श्रेता दत्ता हूँ तो वो विद्या कितनी उत्तम विद्या होगी अश्विन कुमार को भी जो नहीं माल है वो ग्रह हो गया और बघीसी ऐसे महाराज जो साक्षात अमृत के को प्राप्त दोटने न छूटने का उनके कोई ख्याल नहीं है तो देखो उत्तम इतनी उत्तम श्रोता बचता है तो ये विद्या भी बड़े उत्तम है एक बात अच्छा दूसरी बात ये देखो कि इंद्र ने गधीसी से कह दिया गदाथर्बण ऋषि से अथरबा के वंश में उत्पन्न गधीसी ऋषि हैं उनको गद्घ नाथर्भ बोलते हैं उनसे कह दिया कि देखो इंद्र ने कह दिया कि किसी अरे गए को ऐसे वैसे को कहीं ब्रह्म विद्या का उप्रेख मत करना बड़ी वित्त बस्ती है अगर करेंगे तो हम तुम्हारा सिर काट लेंगे इंद्र के द्वारा सुरक्षित है अधिक के पास न पहुंचने का ब्रह्म विद्या होती है ब्राह्मण बघी का ब्राह्मण ब्राह्मण का सिर काटने के लिए इंद्र तैयार हैं कि अगर बोलेगे तो सिर काट देंगे अश्विन कुमार ने क्या किया तो बोले कि अच्छा इंद्र तुम्हारा सिर ही से काटेंगे लो हम सिर काट के अलग कर देते हैं रख लिया हो तो रखते बिल्कुल जहां है ना ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो ऐसे गड्ढे में सिर निकाल के रख रहे हैं और इनके सिर पर घेरे का फिर काट के बेड़ दिया और बोलो बोलो ग्रह्म दिया ये भी एक विद्या है ना और तुम्हें तुम्हारे इतने बड़े बैजे यही देखते इतने बड़े चंद चिकित्सक थे शिक्षा को काट से सुरक्षित रख दे और घेड़े का और ब्रह्म विद्या श्रवन करें इतना इग्र कर्म किया उन्होंने ये कर्म हो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अश्विन कुमार ने इतना बड़ा उग्र कर्म किया इंद्रमा माने बड़ा भयंकर कर्म है ऐसा ऐसी शल्य चिकित्सा ऐसा ऑपरेशन फिर ही का अलग रखा जाए और दूसरा से जोड़ा जाए और ब्रह्म विद्या का उपदेश जब कर दिया तब इंद्र ने महाराज मारा और ये घोड़े का जो सिर है के फिर से गिर पड़ा जब तक से गिर पड़ा तो फिर पहले से जो रखा हुआ सिर था उसके जथास्थान ये ग्रह विद्या ये कहानी किस लिए है ये आख्यान किसलिए है कि ये आख्यान इसलिए है कि आप इससे ग्रह विद्या कितनी कीमती चीज है इस बात को समझो इन लोग जिससे सुरक्षित रखते हुए एक दूसरी बात पर ध्यान रखो श्रीनारायण सब बस्ती धर्म से मिलती है धन चाहिए धन कर्म से लो भोग चाहिए भोग कर्म से लो कर्म चाहिए स्वर्ग कर्म से लो बैटिंग कहिए भगवान की पीढ़ा करो समाधि कहिए तो प्राणायाम आदि के है ना खुशहाली करो बिना कुछ दुनिया में नहीं मिलता है और ये ब्रह्म विद्या मिलते हैं कैसे जब और कुछ पाने का जितना साधन है है न छोड़ो कार्म छोड़ो उपासना छोड़ो येगाभ्यास जागल संन्यास ले रहे हैं प्रज्ञा ग्रहण कर रहे हैं माने जब छोड़ना पड़े कर्म छोड़ना माने कर्म का फर्ग छोड़ना हमको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए स्वर्ग में ब्रह्मलोक में बेसंत में गोलोक में समाधि में योगाभ्यास से ईश्वर का दिया गया जो मिलता है वो सब हमको नहीं चाहिए तो कर्म साफ जिन जो, जो दिखता है तब वो मिलिये वैसे मैं एक बात और बताता बताते न ईश्वर भी जब अकेला होता है तो इसका मन नहीं लगता है ये बात भीड़ में आई है दूर हो तो जाता है ईश्वर नहीं बरेंगे हाँ हा। तो, तो तस्माघ एकाखी न रनते जब ईश्वर ने अपनी आंख खोली और देखा कि आगे तीन चारों ओर और, और कोई नहीं है तो ईश्वर की तारा हो गया है न उसने कहा कि नहीं हमारे साथ कटो और चढ़े तो उसके मन में इच्छा हुई इच्छा हुई तो एक स्त्री की सृष्टि की है न तो दोनों महाराज पति पत्नी का होता हम तो दोनों हो करके एक सृष्टि करने लगे एक में तो रमन होता नहीं रमन होता देश्वर का भी मन नहीं लगा लेकिन ये जागल कहते है महाराज की गिनत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गयी है न तो प्रेम करने वाले जो इनको छोड़ करके और किसी को चाहे ही नहीं है ना मरुष्ठ मई प्रेम को भी कह दिया कि दादा बंटवारा कर लो और घर में रहो इतनी आत्मरति इतनी आत्म तृप्ति इस ब्रह्म विद्या के द्वारा प्राप्त होती है तो रहा और जब विद्या से मिल गया महाराज तो जा रहे थे तो रूप करके उसको तो प्रेम बढ़ाते थे अरे तो तो बड़ी बढ़िया बात मेरे पास बैठ जा मैं बताता हूँ इस तरह तो ऐसी प्रसंग में ब्रह्म विद्या की ब्रह्म विद्या की स्थिति बताई गयी है असल में यही यही नवी विद्या है नारायण यही बदगंगा खरबानी नारायण अश्विन कुमार को दोस्तों अश्विनी कुमार को जब विद्याप्री विद्या प्राप्त हुई तब उन्होंने देखा कि वो नाम ही अलग अलग हैं, सब में आत्मा एक है ये रीत भी अलग अलग हैं, सब में आत्मा एक है असल में नाम और रीत भी है तब वो इससे अलग बिल्कुल जुदा नहीं है पूरा सौ पच्चीस जीत वहाँ पूरा पुरुष आदि आयम पुरुष करवा ऐसी किंतन अनावृतम नही न कितन असामता ये किसी से भक्ता नहीं है और नारायण किसी से भक्ता नहीं है और किसी से भक्ता नहीं है ये बिल्कुल मुक्त है, है।, है, तो है ये जितने रिस दिखाई पड़ते हैं रिस अमृतम प्रतिरित बीजो बिल्कुल यही है ये इंद्र माया है ये बुद्धि की से जितना अस्थायी है जितनी बुराई है ये सब माया का खेल है परम परमात्मा में सत्य नहीं है ये दस रूप ये सौ रूप ये हजार रूप ये अनेक जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ये सत्याय है? तभी तद ब्रह्म आसूर्वम अनातरम अनंतरम अबा जम अयम आत्मा सर्वानुमी लुशातन ये एक तो ये, रहे। ये, ये है हाँ। तो ये ये का ये सब जितने करे नाम दिखाई कर रहे हैं ब्रह्मेदन तो ये ब्रह्म है और ब्रह्मा बिल्कुल है ना इसमें कहीं राग मत करो कहीं मत करो अधिनिवेश माने किसी चीज के साथ ऐसा दिख जाना घर हो जाना ऐसा मतली ही हो जाना इस चीज के साथ नारायण तो, कहीं किसी या में या देह के संबंधी में दीजे मत तो, किसी से राग मत करो किसी से देश मत करो कहीं अहम भाव मत करो इस अभिद्या को ब्रह्म विद्या के द्वारा मिटा दो ये सब अपने स्वरूप ब्रह्म ही है ये कैसा है ब्रह्म तभी तभी ब्रह्म अपूर्वम अनापराम इस ब्रह्म का कोई कारण नहीं है इसके पहले माने इसका कोई कारण नहीं है अगर पहले पीछे की कल्पना नहीं है इसमें आना चाहूँ पीछे माने कार्य नहीं है ऐसा है ये ब्रह्म जिससे में बात है, है। न न कारण है न कार्य अनंतरम अबाह जातर परिणाम नहीं है न बाहर न भीतर ये बदलता नहीं है न बाहर में भीतर न दाहिने भी दाह नीतर नीचे ये ऐसा है देख भेद नहीं है काल नहीं है सबकायम आत्मा ब्रह्म आयम आत्म प्रेरणा ये जो आत्महित तो से प्रकाशमान है ये आत्मा ही ब्रह्म माने अद्वितीय सत्य है। और सर्वानुभू सर्वम अनुभव थे ये ही महाराज चाहे तो ब्रह्मा होकर के तृष्टि बनाने लग जाए चाहे दृष्टि होकर पालन करने लग जाए चाहे अपने मन से होने मन से चाहे रुद्र होकर के संहार करने लग जाए चाहे ये कोठ कोठ ब्रह्मांड हो करके में लग जाए जो कुछ है तो सब अपना अनुभव करी करी है इसके अनुशासन ये एक शब्द का ये एक निश्चित अनुशासन है ये दीख लग का द्वीस अध्याय का जो पांचवा ब्राह्मण है महाराज इस तरह ऐसी पूरा होता है सठे तो ब्राह्मण में बंश का वर्णन है ये ब्रह्म बद किस बंशक क्रम ऐसी प्राप्त हुई है अब इसके आगे का प्रसंग फिर आपको कल